बारिश ने मौसम के पूरे मिजाज को बदलकर रख दिया था अभी भी आसमान में छाए काले बादल को देखकर तो यही लग रहा था मानो ये बारिश अब कभी बंद ही नहीं होने वाली है शहर की सड़कें नदियां बन चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था ऐसा लग रहा था कि किसी ने काले और सफेद रंग की पेंटिंग बनाकर रख दिया हो विक्रांत इस वक्त फैक्ट्री के छत पर ठीक उसी जगह पर खड़ा था जहां से गिरकर सोमेश की मौत हुई थी उसने अभी भी अपना काला छाता साथ में लिया हुआ था लेकिन फिर भी इससे उसको ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी बारिश की बूंदें तीर की तरह विक्रांत के ऊपर पड़ रही थी और उसका आधे से भी ज्यादा शरीर भीग चुका था छाते से उसे सिर्फ अपने कमर से ऊपर के हिस्से को ही बचाने में मदद मिल रही थी विक्रांत फैक्ट्री की छत पर ठीक उस जगह पर खड़ा था जहां पर खड़े होकर सुमेश उसे अपने पास आने का चैलेंज दे रहा था विक्रांत की आंखों में अभी भी वो पूरा सीन किसी फिल्म की तरह चल रहा था डेंटल हॉस्पिटल से सुमेश के पीछे भागते भागते वो यहाँ इस फैक्ट्री के छत पर पहुंचा था और फिर यहाँ से सुमेश की मौत हो गई थी विक्रांत इस वक्त इस जगह का गहन निरीक्षण करते हुए सुमेश के मौत की गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहा था मिस्टर मेहता के भाई रवि मेहता ने कहा था की उसकी सुमेश के साथ डील सिर्फ दोनों बहनों को मारने तक और फिर उसके बाद मोहनी के ऊपर आरोप लगाने तक की हुई थी लेकिन आ जाने कैसे सुमेश की मौत होगी? उसके लिए ये महज एक बुरा इतफाक ही था जरा सोचो जिस इंसान ने थोड़ी देर पहले ही दो लड़कियों की छत से धकेल कर हत्या की हो उसकी भी मौत थोड़ी देर बाद ठीक उसी तरह से छत से गिरने की वजह से हो गई ये कैसा इतफाक है विक्रांत को अभी भी सुमेश का बेखौफ मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ साफ याद था मौत के सामने खड़े होने के बाद भी उसके चेहरे पर तनेक भी शिकन नहीं थी ऐसा भला कैसे हो सकता है ना जाने क्यों विक्रांत का दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि सुमेश की मौत महज इतफाक नहीं हो सकती ऐसा तो नहीं उसने किसी साजिश के तहत अपनी जान दी हो क्या पता उसने सुसाइड किया हो क्यूँकी विक्रांत अब जब ध्यान से इस जगह का निरीक्षण कर रहा था तो उसे समझ आ रहा था की सुमेश जिस जगह पर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था वहां से वो हॉल जहाँ पर, तो पर नहीं छत से, से, से यहाँ आने के लिए जम्प मारी थी तब सुमेश ने उसके ऊपर एक वुडन फ्लैंग देकर मारा था और फिर विक्रांत इस ढालू छत से लुढ़कता हुआ नीचे गिरने लगा था वो तो अच्छा हुआ की उस वक्त विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ एयरक्राफ्ट डिवाइस भी था वरना उस दिन सुमेश तो विक्रांत की जान चली जाती फिर विक्रांत जैसे ही अपने एयरक्राफ्ट टूल की मदद से उड़ता हुआ ऊपर पहुंचा, तो वहां पर आकर उसने देखा कि सुमेश गायब था और फिर जब विक्रांत ने उसे खोजना शुरू किया तो पता चला की सुमेश इस सीमेंट चादर की बनी छत में बने एक होल से नीचे गिर गया था जमीन पर वो सिर के बल गिरा था इस वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी विक्रांत के दिमाग में ख्याल आया कि अगर सुमेश सिर के बल नीचे ना गिरा होता तो शायद उसकी जान बच जाती लेकिन वो इस हॉल से गिरा कैसे इतफाक से तो वो इसमें नहीं गिर सकता क्योंकि जाहिर है ये ढालू चट्टा है ऐसे में कोई भी इंसान इस पर सावधानी के साथ ही चलेगा और अगर कोई इंसान सावधानी से चल रहा है तो भला उसे कैसे इतना बड़ा हॉल नहीं दिखाई देगा इस सीन को तो देखकर यही लग रहा था कि सुमेश ने जान अपनी जान दी है उसने सुसाइड किया है लेकिन क्यों भला वो सुसाइड क्यों करेगा अपनी जान ही क्यों देगा पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से नहीं क्योंकि उसने तो रवि मेहता के साथ डील ही यही की थी कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा फिर क्यों कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सुमेश ने विक्रांत के ऊपर स्टील किया तो विक्रांत पहले नीचे गिर गया था फिर हो सकता है की सुमेश को पुलिस वाले की हत्या करने का रिग्रेट फील हुआ हो और फिर इस वजह से उसने अपनी जान दे दी हो नहीं यार ये भी नहीं हो सकता लेकिन कुछ उस तो जरूर गड़बड़ है सर सर आप ओह विक्रांत अभी इस केस के बारे में काफी सीरियस सोच ही रहा था कि अचानक से यहाँ स्वाति भी पहुंच गई वो पीले रंग का रेनकोट पहने हुए इस ढाल वाले छत पर चढ़कर आ गई थी अरे यार विक्रांत उसे यहाँ देखकर चौंक उठा तुम यहाँ क्या करने आई हो किसने कहा तुमसे यहाँ आने को विक्रांत ने नर्वस होकर इधर उधर देखते हुए उससे सवाल किया अरे सर आपको पता नहीं क्या अब मुंबई पुलिस बहुत एडवांस हो गई है जीपीएस सिस्टम दे रखा है सबको और आप तो स्पेशल डिटेक्टिव हो आपको ट्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है स्वाति ने जवाब दिया वैसे मैं यहाँ आपसे कुछ सीखने आई हूँ मुझे भी आपकी तरह ही डिटेक्टिव बनना है अरे यार तुम तो मुसीबत ही खड़ी करती हो अच्छा चलो यहाँ से जल्दी करो चलो निकलो विक्रांत ने उसे सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए कहा अरे क्यों क्यूँ स्वाति समझ चुकी थी की विक्रांत इस वक्त काफी नर्वस हो रहा है लेकिन उसे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था अरे यहाँ बहुत खतरा है विक्रांत ने जवाब दिया एक तो ये बहुत ऊंचा है ऊपर से यह छत भी ढालू है बारिश भी हो रही है स्लिप हो सकता है चलो जल्दी यहां से वैसे विक्रांत जो खतरा बता रहा था वो सही में वहां पर था ये फैक्ट्री काफी सालों से बंद पड़ी थी और छत काफी पुरानी हो चुकी थी कब कहाँ से टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था ऊपर से ये बारिश का मौसम था तो वहां पर फिसलने का भी खतरा था और अगर कोई गिर नीचे गया तो फिर उसकी जान जानी निश्चित थी ऐसे में विक्रांत यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था ऊपर से उसे आज अदृश्य शक्ति द्वारा पानी के साथ पृथ्वी को उड़वट दिया गया था ऐसे में उसे आज वो किसी लड़की के साथ तो किसी भी हालत में रिस्क नहीं लेना चाहता था तकरीबन दस मिनट के बाद विक्रांत और स्वाति उस फैक्ट्री की छत के नीचे पहुंच चुके थे और दोनों विक्रांत के लैंड रोवर में बैठे हुए थे बाहर अभी भी बहुत जोर की बारिश हो रही थी जिससे लैंड रोवर के चारों तरफ का शीशा धुंधलासा हो रखा था ये तो लग रहा था कि बारिश कभी बंद ही नहीं होगी स्वाति ने अपना पीला रेन निकालकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया सर आपको कुछ मिला ओह एक मिनट स्वाति ने अपने पेंट की जेब से पाल माल सिगरेट का पैकेट निकाला और फिर इसे विक्रांत की तरफ करते हुए कहा ये लीजिए मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आई थी ये क्या मैं मैं सिगरेट नहीं पीता रखो इसे अपने पास मुझे नहीं चाहिए विक्रांत ने स्वाति की तरफ देख रूखे शब्दों में जवाब दिया नहीं पीते मुझे तो लगा था कि आप पीते हैं आपके जेब में देखा था मैंने सिगरेट का डिब्बा स्वाति ने कहा वो मैं बस शौक के लिए लेकर चलता हूँ मैं स्मोकिंग नहीं करता तुम बस अपने काम से मतलब रखा करो विक्रांत ने कहा लेकिन फिर उसने देखा कि स्वाति का मुंह लटक गया उसके खूबसूरत चेहरे की उदासी विक्रांत बर्दाश्त नहीं कर सका स्वाति के उतरे हुए चेहरे को देख विक्रांत ने पहले हल्की सांस छोड़ी और फिर कहा मुझे यह सुमेश अजीब सा लग रहा था इसलिए मैं केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ आया हुआ था मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने सुसाइड किया है स्वाति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने कुछ सेकंड तक सोचने के बाद कहा क्या कहा आपने सुसाइड सुसाइड किया उसने लेकिन क्यों क्यों करेगा वो सुसाइड <laughs> विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए हल्की सांस छोड़ी और फिर पाल माल सिगरेट का पैकेट स्वाति के हाथों से लिया भले ही वो खुद स्मोक नहीं करता था लेकिन इतने महंगे सिगरेट के डिब्बे को भला कैसे जाने दे सकता था उसने सोचा की वो इतना महंगा सिगरेट किसी को गिफ्ट कर सकता है देखो एक चीज याद रखना हमेशा अगर अच्छा जासूस बनना है तो धैर्य रखना सीखो विक्रांत खुद को स्वाति का गुरु मानते हुए उसे ज्ञान की बातें समझा रहा था। भविष्य में चाहे कैसा भी मैटर हो कोई भी स्थिति आए कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना है हमेशा ठंडे दिमाग से सोच कर समझ कर काम करना है समझी तुम हाँ हा, समझ गयी स्वाति ने सिरे लाते हुए कहा सर अगर सुबेश ने सच में सुसाइड किया हो तो मैं भी यही सोच रहा हूँ विक्रांत ने अपनी भुएं टेढ़ी करते हुए कहा लेकिन फिर तुमने मुझे बीच तो सुमेश, तो सुमेश को पुलिस के हाथों पकड़ा जाना था और फिर वहां पर मोहनी का नाम लेना था लेकिन अगर उसने किसी मकसद ऐसी सुसाइड किया और उसने सिर्फ सुसाइड ही नहीं किया बल्कि रवि मेहता को जेल पहुंचाने तक का सबूत भी तैयार कर रखा था जिससे उसके मरते ही पुलिस ने बड़ी आसानी से रवि मेहता को अरेस्ट कर लिया ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सुमेश का मरना कोई इतफाक था कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुमेश और रवि मेहता के बीच कोई पुरानी रंजिश रही हो क्या पता सुमेश अपना पुराना बदला लेने के लिए रवि को फंसाने की कोशिश कर रहा हो सुमेश को पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड किया गया था तो हो सकता है कि उसके पीछे रवि का हाथ रहा हो और अब सुमेश ने मरते मरते रवि को फंसा दिया हो नहीं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तुम खुद जरा सुमेश की कंडीशन के बारे में सोचो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने ये सब पैसों के लिए नहीं किया है ये तो किसी बदले की कहानी हो ही नहीं सकती देखो उसके घर की कंडीशन बहुत खराब थी बेटे के इलाज के लिए काफी पैसा खर्च हो रहा था और वो खुद भी तो बीमार था तो उसने अपने परिवार का भला करने के लिए ही ये मर्डर का कॉन्ट्रेक्ट लिया था और उसने अपनी जान भी पैसे के लिए ही दी थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है स्वाति ने जवाब दिया अब तो उसके मरने के बाद उसके पास पैसे भी नहीं बचे इस हिसाब से तो इस केस में सबसे बड़ा घाटा तो सुमेश का ही हुआ उसकी जान भी चली गई और उसके फैमिली को एक पैसा भी नहीं मिला हम्म, हो सकता है लेकिन एक चीज और भी हो सकती है विक्रांत ने कुछ गहराई से सोचते हुए कहा अगर सुमेश को मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला रवि मेहता के अलावा कोई और है तो फिर सबसे बड़ा घाटा उमेश का नहीं हुआ